रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद निन्यानवे 19 अक्टूबर अठारह सौ समाज ईसाई धर्म तथा पापवाद सब जल, महाराज क्या संसार का त्याग करना होगा श्री रामकृष्ण नहीं तुम्हें त्याग क्यों करना होगा संसार में रहकर ही हो सकता है परंतु पहले कुछ दिन निर्जन में रहना पड़ता है निर्जन में रहकर कर ईश्वर की साधना करनी पड़ती है घर के पास एक अड्डा बनाना पड़ता है जहाँ से बस रोटी खाने के समय घर आकर रोटी खा जा सको केशवसेन प्रताप चंद्र इन सब लोगों ने कहा था महाराज हमारा मत राजा जनक के मत की तरह है मैंने कहा कहने ही से कोई जनक राजा नहीं हो जाता पहले जनक राजा ने सिर नीचे और पैर ऊपर करके एकांत में कितनी तपस्या की थी तुम लोग भी कुछ करो तब राजा जनक हो गए अमुक मनुष्य बहुत जल्दी अंग्रेजी लिख सकता है तो क्या एक ही दिन में उसने अंग्रेजी लिखना सीखा था वह गरीब का लड़का है पहले किसी के यहाँ रहकर भोजन पकाता था और खुद भी खाता था बड़ी मेहनत से उसने अंग्रेजी सीखी थी इसीलिए अब बहुत जल्दी अंग्रेजी लिख सकता है मैंने केशवसेन से और भी कहा था निर्जन में बिना गए कठिन रोग अच्छा कैसे होगा रोग है विकार और जिस घर में विकारी रोगी है उसी घर में अचार इमली और पानी का घड़ा है तो अब रोग कैसे अच्छा हो सकता है अचार इमली का नाम लेते ही देखो मेरी जीभ में पानी भर आया सब हंसते हैं इनके सामने रहते हुए कभी रोग अच्छा हो सकता है सब लोग जानते तो हैं पुरुष के लिए स्त्री अचार और इमली है और भोग वासना पानी का घड़ा विषय तृष्णा का अंत नहीं है और ये विषय रोगी के घर में है इससे क्या विकार रोग अच्छा हो सकता है कुछ दिन के लिए जगह छोड़ जगह छोड़कर दूसरी रहना चाहिए, जहां ना अचार हो न इमली और न पानी का घड़ा निरोग होकर फिर उस घर में जाने से कोई भय न रह जाएगा उन्हें प्राप्त करके संसार में आकर रहने से फिर कामणी कांचन की दाल नहीं गलती तब जनक की तरह निर्लिप्त होकर रह सकोगे परंतु पहली अवस्था में सावधान होना चाहिए निर निरन निर्जन में रहकर साधना करनी चाहिए पीपल का पेड़ जब छोटा रहता है तब उसे चारों ओर से घेर रखते हैं कि कहीं बकरी चर ना जाए परंतु जब वह बढ़कर मोटा हो जाता है तब उसे घेर रखने की आवश्यकता नहीं रहती फिर हाथी बांध देने पर भी पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ता अगर निर्जन में साधना करके ईश्वर के पाद पद्मों में भक्ति करके बल बढ़ाकर घर जाकर संसार करो तो कामने कांचन फिर तुम्हारा कुछ न कर सकेंगे निर्जन में दही जमाकर मक्खन निकाला जाता है ज्ञान और भक्ति रूपी मक्खन अगर एक बार मन रूपी दूध से निकाल सको तो संसार रूपी पानी में डाल देने से वह निर्लिप्त होकर पानी पर तैरता रहेगा परंतु मन को कच्ची अवस्था में दूध वाली अवस्था में ही अगर संसार रूपी पानी में छोड़ दोगे तो दूध और पानी एक हो जाएंगे तब फिर मन निलिप्त होकर उससे अलग न रह सकेगा ईश्वर प्राप्ति के लिए संसार में रहकर एक हाथ से ईश्वर के पाद पद्म पकड़े रहना चाहिए और दूसरे हाथ से संसार का काम करना चाहिए जब काम से छुट्टी मिले तब दोनों हाथों से ईश्वर के पाद पद्म पकड़ लो तब निर्जन में वास करके एकमात्र उन्हीं की चिंता और सेवा करते रहो सब जज आनंदित होकर महाराज यह तो बड़ी सुंदर बात है एकांत में साधना तो अवश्य करनी चाहिए यही हम लोग भूल जाते हैं सोचते हैं एकदम राजा जनक हो गए श्री राम कृष्ण और दूसरे हंसते हैं संसार का त्याग करने की जरूरत नहीं घर पर रहकर भी लोग ईश्वर को पा सकते हैं यह सुनकर मुझे शांति और आनंद हुआ श्री राम कृष्ण तुम्हें त्याग क्यों करना होगा जब लड़ाई करनी है तो किले में रहकर ही लड़ाई करो लड़ाई इंद्रियों से है भूख प्यास इन सब के साथ लड़ाई करनी होगी यह लड़ाई संसार में रहकर ही करना अच्छा है जिस पर कलिकाल में प्राण अन्नगत है बाहर कभी खाना न मिला तो उस समय ईश्वर फिसवर सब भूल जाएंगे किसी ने अपनी बीवी से कहा मैं संसार छोड़कर जाता हूँ उसकी बीवी कुछ समझदार थी उसने कहा क्यों तुम चक्कर लगाते फिरोगे अगर पेट भरने के लिए दस घरों में चक्कर न लगाना पड़े तब तो कोई बात नहीं जाओ लेकिन अगर चक्कर लगाना पड़े तो अच्छा यही है कि इसी घर में रहो तुम लोग त्याग क्यों करोगे घर में रहने से तो बल्कि सुविधाएं हैं भोजन की चिंता नहीं करनी होती सहवास भी पत्नी के साथ इसमें दोस्त नहीं हैं शरीर के लिए जब जिस वस्तु की जरूरत होगी वह पास ही तुम्हें मिल जाएगी रोग होने पर सेवा करने वाले आदमी भी पास ही मिलेंगे जनक व्यास वैशिष्ठ ने ज्ञान लाभ कर संसार धर्म का पालन किया था ये दो तलवारें चलाते थे एक ज्ञान की और दूसरी कर्म की सब महाराज जान हुआ यह हम कैसे समझें श्री राम कृष्ण के होने पर फिर वे दूर नहीं रहते ना दूर दिख पड़ते हैं और फिर उन्हें वे नहीं कह सकते फिर ये कहा जाता है हृदय में उनके दर्शन होते हैं वे सब के भीतर हैं जो खोजता है वही पाता है सब महाराज मैं पापी हूँ कैसे कहूँ वे मेरे भीतर हैं श्री राम जान पड़ता है तुम लोगों में यही पाप पाप लगा रहता है यह क्रिस्तानी मत है नहीं मुझे किसी ने एक पुस्तक बाइबिल दी उसका मैंने कुछ भाग सुना उसमें बस वही एक बात थी पाप पाप मैंने जब उसका नाम लिया राम या कृष्ण कहा तो मुझे फिर पाप कैसे लग सकता है ऐसा विश्वास चाहिए नाम महात्मा पर विश्वास होना चाहिए सब जन महाराज यह विश्वास कैसे हो श्री उन पर अनुराग लाओ तुम ही लोगों के के गाने में है। हे प्रभु बिना अनुराग क्या तुम्हें कोई जान सकता है चाहे कितने ही याग और यज्ञ क्यों न करें जिससे इस प्रकार का अनुराग हो इस तरह ईश्वर पर प्यार हो उसके लिए उनके पास निर्जन में व्याकुल होकर प्रार्थना करो और लो स्त्री के बीमार होने पर व्यापार में घाटा होने पर या नौकरी के लिए लोग आंसुओं की धारा बहा देते हैं परंतु बताओ तो ईश्वर के लिए कौन रोता है